प्रवेशिका परीक्षा में सफल होकर नरेंद्र ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया पर एक वर्ष बाद ही वे जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन में चले गए कॉलेज में उन्होंने अत्यंत लगन के साथ रचना अलंकार शास्त्र न्याय तथा दर्शन का अध्ययन किया अंग्रेजी साहित्य में उनका विशेष दखल था एक बार वहां एक पारितोषिक वितरण सभा एवं साथ ही एक शिक्षक की विदाई सभा का एकत्र आयोजन हुआ इस संयुक्त सभा का सभापतित्व प्रसिद्ध वक्ता श्रीयुद्ध सुरेंद्र बनर्जी ने किया इस सभा में सहपाठियों के अनुरोध पर नरेंद्र ने अंग्रेजी में आधे घंटे का एक सुंदर भाषण दिया जिसकी बाद में सभापति महोदय ने भूरी भूरी प्रशंसा की दो वर्ष बाद एफ परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने बी पढ़ना शुरू किया इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का बीज बोया गया काले जीवन के प्रारंभ से ही नरेंद्र पाश्चात्य विचारधारा के संपर्क में आने के फलस्वरूप स्वधर्म एवं ईश्वर के प्रति विश्वास खोते हुए अज्ञेयवाद एवं नास्तिकता की ओर झुक रहे थे परंतु असल में उनका मन उस प्रकार के उपादानों से गठित नहीं था विशेषकर उस समय कलकत्ते के लोगों में यद्यपि धर्म के बाह्याडम्बरों के प्रति आस्था नहीं थी तथापि केशव सेन की वागमिता से मुक्त होकर वे उनके मूल तत्वों को सत्य मानकर स्वीकार कर रहे थे समकालीन अन्य अनेक नवयुवकों की तरह नरेंद्र भी शीघ्र ही ब्राह्मण समाज के दायरे में आ पड़े थे और बारंबार उपासना में भाग लेने तथा ब्राह्मण नेताओं के पास आने जाने लगे फलस्वरूप ब्राह्मण समाज की सूची में नाम लिखवा कर वे समाज के निर्मित सदस्य बन गए इतना ही नहीं ब्राह्मों का अनुकरण करते हुए उन्होंने अपने परिचित लोगों में कंकालवत हिंदू धर्म की आलोचना जाति भेद पर टीका टिप्पणी एवं नारी शिक्षा आदि नारी स्वाधीनता की आवश्यकता पर पूर्वक चर्चा करनी शुरू कर दी परंतु इस प्रकार के विधिवद्ध अनुष्ठान एवं समाज सुधारक आंदोलन उनके हृदय की प्यास को बुझा न सके वे जानते थे कि धर्म का मूल उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है ब्राह्म समाज में उन्हें अनेक चरित्रवान लोगों के सानिध्य का सुख मिला समाज मंदिर में प्राण उड़ेल भजन गाते हुए क्षणिक उच्चानुभूति का आभास भी उन्हें मिला परंतु ईश्वर दर्शन का पथ तब भी अनजाना ही रहा अंत एक दिन वे अपने मन की व्याकुलता को संभाल नहीं पाए तथा महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास जा उपस्थित हुए महर्षि उन दिनों गंगा में तैरती एक नाव में रहते हुए ध्यान धारणा में काल यापन किया करते थे नरेंद्र ने विक्षिप्त के समान दौड़ते हुए नाव में प्रवेश किया और उपासनाथ महर्षि से पूछा महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है इस व्य क्रंठ कंठ के अप्रत्याशित प्रश्न से महर्षि का ध्यान भंग हुआ और वे प्रश्नकर्ता की ओर मौन ताकते रहे एक बार दो बार और तीसरी बार उस तीक्षण प्रश्नबाण से आहत होकर अंत में जिज्ञासु के नेत्रों की ओर देखते हुए महर्षि ने कहा तुम्हारे नेत्र योगियों के जैसे हैं इस निरर्थक प्रशंसा से संतुष्ट न हो अतृप्त हृदय से नरेंद्र घर वापस लौटे शास्त्रों में कहा गया है कि शिष्य का मन तैयार हो जाने पर गुरु की प्राप्ति में देर नहीं होती सिमलिया मोहल्ले के ही सुरेंद्रनाथ मित्र ने 1881 सौ ईस्वी नवम्बर में किसी एक दिन श्री कृष्ण और भक्तों को अपने घर सागर निमंत्रित करके एक छोटे से उत्सव का आयोजन किया था वहाँ एक अच्छे गायक की आवश्यकता थी अतः सुरेंद्रनाथ अपने पूर्व परिचित नरेंद्र नाथ को बुला लाए इसी प्रकार श्री राम कृष्ण और उनके प्रधान लीला सहजन नरेंद्र नाथ का प्रथम मिलन हुआ नरेंद्र नाथ को देखते ही श्री राम कृष्ण उनके प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे यह समझ में आता है क्योंकि पहले सुरेंद्रनाथ को और बाद में रामचंद्र को वापस बुलाकर उन्होंने उस सुगायक युवक का परिचय जहाँ तक संभव हुआ जान लिया और एक दिन उन्हें दक्षिणेश्वर में जाने के लिए उन लोगों से अनुरोध भी किया फिर भजन समाप्त होने पर स्वयं उस युवक के पास आकर उसके अंगों की अच्छी तरह जांचते हुए उसे श्री राम कृष्ण देव ने दो एक बातें की और शीघ्र ही एक दिन दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा